यात्रा यत्र युनाथकर्तन त्र कृतमस्तकांजलि तत्र परिपूर्णलोचन मारुति वास्पवारी तो राशक नम पिते च मधुर मधुर स्व कर्मीते च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं मधुबोधशक्ति प्रयम परियाम कोल कूजयन वेणु श्यामलोयं कुमार वेद वेदेद्यम ब्रह्म भासता हृदय मम ओंत राति मधुर मधुराक्षर आकताशाखा वंदे वाकिकोकिल निगमकल्पतरोर्गल फल शुकमुखादतद्रवसंुतवत रसमल मुहुर्ोरिका भुवि तरो तृणादपिशनी तरसषुना मनन कीर्तनी असद हरि श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्मक प्राणियों में विश्व का गो माता की गौहतिया भारत अखंड हो हर हर महा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद अरे मूर नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गो पाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहार लाल की जय नमो माधु शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण निविष्टो मतस्मृतमोह वेदरहमे वेद्यो एक दार्शनिक नियम है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 बुद्धि या अंतकरण के माध्यम से होती इसी भावना से भगवान ने कहा सर्वस्व चाहम हृदय जैसा कि कल बताया गया कि हृदय का अर्थ है अंतकरण अंतकरण भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है वह केवल अवच्छेदक ही नहीं अपितु अभिव्यंजक भी है ऐसा पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने सिद्ध किया अतएव बुद्ध या अंतकरण के द्वार से भगवत तत्व प्रत्यगात्मा साक्षी या दृष्टा के रूप में अभिव्यक्त होता है साथ ही साथ भगवान की उपाधि विशुद्ध सत्वात्मिका माया विघु है हमारे आपके अंतकरण में और माया भी सन्निहित है विशुद्ध सत्वात्मिका माया के द्वार से भगवान की अंतर्यामी सर्वेश्वर के रूप में अभिव्यक्ति होती है ईश्वरा सरभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ट भगवदगीता के अठारहवीं अध्याय के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है अंतर्यामी के रूप में भगवान हृदय में सन्निहित हैं और साक्षी दृष्टा या प्रमाता या ज्ञाता के रूप में भी भगवान सन्निहित हैं बुद्धि की जो भी संस्कृति विकृतियां हैं उन सब के साक्षी के रूप में भगवान प्रतिष्ठित हैं मत्त स्मृति ज्ञान एवं अपोहन चगवान ने कहा कि मुझसे ही स्मृति की सिद्धि होती है ज्ञान की सिद्धि होती है और इन दोनों का अपोहन भी बिरा नारा, मेरा स्मृति और ज्ञान का अपवन भी भगवान के द्वारा ही होता है यहाँ एक दृष्टि है कि जीवन में जो भी भाव क्रिया की कि सिद्धि होती है सबके मूल में परमात्मा के दर्शन की क्षमता होनी चाहिए लेकिन द्वार का ज्ञान भी होना चाहिए यहाँ दो दृष्टियाँ प्रदान की गई जो भी गतिविधि है चेष्टा है सबके मूल में भगवत तत्व सन्निहित है क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप है उससे सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त किए बिना प्रकृति से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत कहीं भी कोई चेष्टा संभव नहीं है सबका अस्तित्व सबका भवन उस भगवत तत्व पर ही निर्भर है लेकिन वह भगवत तत्व विषमता और निर्दयता से सर्वथा रहित है इसके लिए बीच में द्वार का ज्ञान आवश्यक है नहीं तो भगवान में वैषम्य निर्गुण्य दोष की प्राप्ति होती है ब्रह्म सूत्रकार ने बताया भगवान में विषमता नहीं है और घृणा का संस्कृत में प्राय दया होता है तो निर्दयता भी भगवान में नहीं है साक्षात भगवान ही सबके प्रवर्तक हैं ऐसा मानने पर विषमता निर्दयता की सिद्धि भगवान में होती है अतः द्वार का परिज्ञान भी होना चाहिए परंतु द्वार तक ही हमारी दृष्टि अटक ना जाए लटक ना जाए या भटक ना जाए इसलिए अंत में सबके मूल में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वा सर्वेश्वर सन्निहित हैं इस तथ्य का अधिगम भी होना चाहिए भगवान ने कहा मद्द स्मृति ज्ञान मपोहनच स्मृति के मूल में ज्ञान या अनुभव सन्निहित है स्मरण बिना अनुभव के संभव नहीं है हमारे आपके अंतकरण में अनुभव का संस्कार सन्निहित होता है वही अनुकूल निमित्त पाकर स्मृति के रूप में अभिव्यक्त होता है में माता वह मेरी माँ यह स्मृति है कभी माता का अनुभव हुआ उसका संस्कार अंतकरण में पड़ा अनुकूल निमित्त पाकर के उसकी अभिव्यक्ति स्मृति के रूप में हुई वह मेरी माँ सा मैं माता इस प्रकार से भगवान के द्वारा ही स्मृति की सिद्धि होती है और अनुभूति की सिद्धि भी भगवान के द्वारा होती है इनका अपोहन भी भगवान के द्वारा ही होता है इसमें द्वार के रूप में भगवत पादुशंकराचार्य महाभाग ने जीवों के शुभाशुभ कर्म को बताया शुभ कर्म के कारण स्मृति और ज्ञान की सिद्धि होती है पाप का जब उदय होता है तो दोनों का विलोप होता है आनंद गिरिजी ने बताया कि भगवान में वैषम्य और निर्घ्य ने दोष की प्राप्ति ना हो इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने पुण्य पाप को द्वार के रूप में अवस्थित माना अब यहाँ पर विचार करना चाहिए कि स्मृति की अपेक्षा ज्ञान का क्षेत्रफल अधिक है या ज्ञान की अपेक्षा स्मृति का क्षेत्रफल अधिक है या दोनों का तुल्य क्षेत्रफल है जागर दशा में हमको ज्ञान भी होता है स्मृति भी होती है अनुभूति भी होती है और स्मृति भी होती है स्वप्नावस्था में भी ज्ञान अर्थात अनुभव भी होता है और स्मृति भी होती है लेकिन सुसुप्ति में स्मृति की गति नहीं है केवल अनुभूति की गति अतः विचार करने पर अनुभूति का क्षेत्र अधिक है स्मृति का क्षेत्र न्यून है क्योंकि सुसुप्ति में स्मृति नहीं है परंतु अनुभूति होती है गाढ़ी नींद में अनुभव्य कौन अनुभूति के विषय कौन होते हैं तो सुख और अज्ञान को वेदांतियों ने गाढ़ी नींद में अनुभव का विषय माना है क्योंकि नींद के टूट जाने पर परामर्श होता है सुख मस्वापसम न किंचित मैं सुखपूर्वक सोया मैंने कुछ नहीं जाना इस स्मृति के बल पर सिद्ध होता है कि गाढ़ी नींद में सुख का भी अनुभव हुआ और अज्ञान का भी अनुभव हुआ ये दोनों अनुभव स्मृति के बल पर सिद्ध होते हैं तो गाढ़ी नींद में स्मृति ना होने पर भी अनुभूति शेष रहती आगे चल के विचार करें अनुभव स्वरूप स्वप्रकाश आत्मतत्व रह जाए न वहाँ पर ज्ञान रहे न स्मृति रहे तो आत्मा का क्षेत्रफल अधिक सिद्ध हो जाएगा क्योंकि ज्ञान का स्वरूप क्या है हमारे श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने संदर्भ में बताया विषयेंद्रिय संयोगज ज्ञान होता है इस पर आज हमने विचार किया तो जागृत अवस्था में घटपटादी का जो हमको ज्ञान होता है उसको लेकर यह बात पूर्णतः चरितार्थ होती है कि विषय इंद्रिय के संयोग से घटपटादि का ज्ञान सुलभ होता है तो हमारे आपके जीवन में विषय इंद्रिय संयोग ज्ञान के द्वारा व्यवहार की सिद्धि होती है और तो स्वप्नावस्था पर विचार करें तो मांडू के उपनिषद के अनुसार स्वप्नावस्था में ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियाँ भी सिद्ध होती हैं तभी जीव को एकोनविशत मुख कहा गया अर्थात 19 मुखों वाला मुखकार अभिव्यंजक संस्थान या करण उसमें पाँच कर्मेंद्रियाँ है, हैं पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं अंतःकरण चतुष्टय मनबुद्धि चित्त अहंकार ये चौदह तो करण हैं लेकिन उन्नीस की पूर्ति होती है पंच प्राणों को लेकर प्राण अपान व्यान उदान समान मांडू के कारिका शंकर भाष्य आनंदगिरी टीका का अनुशीलन करें तो कोटि में प्राण को गिना गया लेकिन प्राण साक्षात साक्षात्ण नहीं है पाँच कर्मेंद्रियाँ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण चतुष्टय कारण हमारे पास चौदह ही होते लेकिन प्राणस्पंदन के कारण ये चतुर्दश करण उद्दीप्त होते तो करण ना होने पर भी करण कोटि प्रविष्ट इनको मानकर श्रुति ने एकोनविशत मुखा कहा जीव को जागृत में भी उन्नीस मुख हमारे हैं स्वप्न में भी लेकिन महाभारत आदि का कैवल उपनिषद आदि का अनुशीलन करें तो मांडो की श्रुति के अंतर्निहित भाव का परिज्ञान होता है जागृत और स्वप्न में विभाजक रेखा ही विलुप्त हो जाएगी अगर कर्मेंद्रियों को ज्ञानेन्द्रियों को स्वप्न में भी मान लेंगे तब लेकिन उस समय जो व्यवहार होता है उस समय कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्म की या क्रिया की निष्पत्ति होती है और ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से विषयों विषयोपभोग होता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ग्रहण होता है तो प्राकृतिक दृष्टि से स्वप्न में जागर दशा के तुल्य कर्मेंद्रियाँ भी होती हैं ज्ञानेन्द्रियाँ भी होती हैं लेकिन मानना होगा कि कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ प्रातिभाषिक कोटि की होती हैं नहीं तो जागृत और तो स्वप्न में कोई विभाजक रेखा नहीं सिद्ध होगी असल में अवस्थाओं का विज्ञान एक बहुत जटिल समस्या है और जब तक जागृत स्वप्न सुसुप्ति का ठीक ठीक विज्ञान ना हो तब तक समाधि का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होता है समाधि को इन तीनों से पृथक समझने की क्षमता भी नहीं आती और अवस्थाओं का विवेक बहुत कठिन है उदाहरण के लिए केवल मांडु उपनिषद का आलम ले तो स्वप्नावस्था का ठीक से ज्ञान नहीं होगा क्योंकि तो वहां तो करण में कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों का सन्निवेश है जबकि स्वप्न में कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रियाँ सुप्त होती हैं नहीं तो जागृत तो और स्वप्न की विभाजक रेखा विलुप्त हो जाएगी इसीलिए किसी भी एक ग्रंथ को लगाने के लिए पच्चीस ग्रंथ की आवश्यकता होती है न्याय से कहीं से कोई सामग्री मिलती है कहीं से कोई सामग्री कहीं से कोई सामग्री समग्र सामग्रियों का सम्मावलोकन करने पर फिर तारतम्य को बिठाने पर वस्तुस्थिति तो का परिज्ञान होता है आपको बैठने में कठिनाई हो तो कुर्सी ले लीजिए कोई सज्जा नहीं खड़े बैठने में कठिनाई हो तो कुर्सी ले तो हमने कहा कि स्वप्नावस्था में कर्मेन्द्रिया ज्ञानेन्द्रियाँ सो जाती इसलिए विषयेंद्रिय संयोगज ज्ञान स्वप्न में है या नहीं प्रातितिक रीति से स्वप्नावस्था में विषयेंद्रिय संयोगजक ज्ञान की सिद्धि है वस्तुता स्वप्न की समीक्षा करें तो विषय और इंद्रिय का संयोग स्वप्न में नहीं होता कल हमने स्वप्नावस्था का तात्विक विश्लेषण शांडोग सूची आठवें अध्याय शंकर भाष्य के अनुसार किया शंकर भाष्य पढ़ने का अवसर बाद में मिला छठे एवं आठवें अध्याय पर परंतु पूज्य पात्र पूज्य गुरुदेव ने हमको पहले ही स्व या अवस्था स्वप्नावस्था का रहस्य बताया था उसी के आधार पर फिर छांदोक छुट्टी के भावों को मैं समझ पाया <coughs> आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतरण या मन कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के सो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के कारण जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब स्वप्नावस्था की सिद्धि होती निद्रा दोष हमने कहाँ से लिया चरक संहिता से हम लोग जहाँ से जो वस्तु लेते हैं निष्कपट भाव से बता देते हैं उसके पीछे क्या भाव होता है उसके पीछे यह भाव होता है कि हमको जितना परिश्रम पड़ा एक एक वाक्य को प्राप्त करने में या बनाने में सामने वाले को उतना परिश्रम न पड़े या भाव होता है एक एक वाक्य जो हम लोग बोलते हैं वो एक जगह मिल गया हो ऐसा नहीं है पचासों पच्चीसों ग्रंथ पढ़ने पर सबके भाव का आंदोलन करने पर फिर एक एक वाक्य की संरचना की गई है उतना परिश्रम सामने वाले को न हो दूसरी बात हमारे प्रति महत्व बुद्धि न हो जहाँ से हमने सामग्री प्राप्त की उस ग्रंथ के प्रति गुरु के प्रति गोविंद के प्रति महत्व बुद्धि प्राप्त हो नहीं तो प्रमाण पत्र मिल जाएगा बहुत अच्छे हैं विद्वान हैं उससे हमको संतोष नहीं होगा जहाँ से जो सामग्री मिली उसका नाम लेने पर हो सकता है कोई पारखी अधिक गंभीर गोता लगावे तो और भी अधिक सामग्री मिल जाए इसलिए हम लोग किसी मूल से व्यक्ति को तोड़ते नहीं हैं अगर मूल से तोड़ दिया गया तो इसी का नाम पंथ हो जाता हम लोग पंथा नहीं है अगर मूल से तोड़ दिया गया कल कोई कहे कि रामचरित्र ही पर्याप्त है तुलसीदास जी की भावना की हत्या हो गई नाना पुराण निगमागम सम्मतमयत कल कहे कि गीता ही पर्याप्त है तो ऋषभिर बहुधा गीतम छंदोभी विविध ही पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चै व हेतु मदभीर्निश्चित यह शास्त्रविध मुत्सृज्य भगवान के हृदय की रक्षा नहीं होगी इसलिए हमेशा जो वेदादि शास्त्र हैं उनके प्रति श्रोताओं को उन्मुख करना चाहिए तब पंथ नहीं बनता है पंथ में अगर हमने समेट दिया तो जानकारी का विषय बहुत स्वल्प रह जाता है इसलिए एक लाभ भी हम लोगों को है पंथाई न होने के कारण केवल एक ग्रंथ के जो पक्षधर हो जाते हैं आमुक, आमुक, नाम अमु उनके पास ज्ञान की सामग्री इतनी स्वल्प होती है उस ग्रंथ के माध्यम से भी जितना मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है क्योंकि उपजीव्य उस ग्रंथ को जहाँ से लिया गया ग्रंथ में जो सामग्री अन्यत्र से संचित की गई उस मूल से चुट हो जाने के कारण वो पंथाई फिर समग्र वेदारी शास्त्रों का जिसको ज्ञान है उसके सामने टिक नहीं सकते इसीलिए हमें श्रोताओं को मूल की ओर आकृष्ट करना चाहिए ताकि पंथ न बने सब संप्रदाय की सुरक्षा रहे तो आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिर्त मन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के सो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के फलस्वरूप जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब स्वप्नावस्था की सिद्धि होती चरक है चरक संहिता में स्वप्न के सात प्रभेद सात निमित्त केंद्रित होते हैं तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है तो आयुर्वेद का ग्रंथ तो चरक संहिता है ही दर्शन शास्त्र भी बहुत ऊंचा है बल्कि एक जिज्ञासा थी कि सांख्य और योग तो वेदांत के सन्निकट हो जाते हैं तत्वगणना की दृष्टि से वैशेषिक और न्याय ये जो दो दर्शन हैं इनका वेदांत के पदार्थों से तालमेल बैठाना कठिन है हमने अपनी बुद्धि का उपयोग करके बैठाया लेकिन फिर भी मन में था किसी पूर्वाचार्य जी ने इसको माना है या नहीं हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक हमको दिव्य दृष्टिकोण प्रदान किया कि देखो कभी कभी चिंतन के द्वारा कोई तथ्य प्राप्त होता है फिर भी संतोष नहीं होता संतोष यूँ नहीं होता कि किसी पूर्वाचार्य ने ऐसा भाव चित्रित किया है क्या जब किसी ग्रंथ में पूर्वाचार्य के वचन मिल जाते हैं तब बलवान हो जाता है हृदय हाँ जो चिंतन के द्वारा प्राप्त हुआ वह तथ्य पूर्वाचार्यों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा समर्थित है तब चरक संहिता का हमने जीवन में दो बार अध्ययन किया है तो वहाँ वैशेषिक और न्याय के प्रस्थान के अनुसार वेदांत के प्रस्थान को वेदांत के अनुसार वैशेषिक न्याय के प्रस्थान को समन्वित किया गया है एक अद्भुत दृष्टिकोण पदार्थों के सामंजस्य को लेकर चार संहिता में प्राप्त है वहां स्वप्न के सात प्रभेद निमित्त की दृष्टि से माने गए हैं उनको मिलाकर हमने कहा कि आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिदृत्त मन अगर पूरा मन जगा हो और तो कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रियां उससे तादात्पन्न हो जाए तब लक्षण मनोराज्य में चला जाए स्वप्न का लक्षण सुसुप्ति में न जाए मनोराज्य में न जाए और जागृत अवस्था में न जाए तब स्वप्न स्वप्न सिद्ध होगा इसीलिए अर्धनिवृत्त मन कहने की आवश्यकता है मनोराज्य में मन पूरा जागरूक रहता है और तो कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया सुप्त हुए बिना मन से तादात्म्य तादात्मापन्न होकर मन से एकीभूत होकर काम करती हैं इसलिए मनोराज्य की अपेक्षा उच्च भूमिका स्वप्नावस्था की है अतः आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिदृत मन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के सुप्त हो जाने पर निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता के कारण या स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब स्वप्नावस्था की सिद्धि होती है तो स्वप्नावस्था में फिर क्या कहेंगे आत्मा और मन के संयोग से ज्ञान की निष्पत्ति होती है आत्मचैतन्य से अधिष्ठित मनोयुक्त विषयन्द्रीय संयोग से ज्ञान की उत्पत्ति होती है जागृत में पूरी परिभाषा यूँ करेंगे आत्मचैतन्य से अधिष्ठित मनोयुक्त संयोग संयोगज ज्ञान जागृत अवस्था में हमको प्राप्त है लेकिन स्वप्नावस्था का महाभारत आदि की दृष्टि से विचार करेंगे तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि आत्मा और मन के संयोग से स्वप्नावस्था में ज्ञान की सिद्धि होती है इसका मतलब द्वार में न्यूनता आ गई द्वार में न्यूनता आ गई कभी कभी माध्यम जब बढ़ जाते हैं तो काम में जटिलता आ जाती अब काम में प्रशस्तता भी आती है कर्म प्रशक्त तब होता है जो माध्यम अधिक हो जाए और माध्यम की न्यूनता से जल जटिलता कम हो जाती है तो जागृत अवस्था में क्या है कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रिय की अपेक्षा है स्वप्नावस्था तो में केवल आत्म मना संयोग से ज्ञान की सिद्धि हो जाती है अब सुसुप्ति में जो ज्ञान की सिद्धि होती है वो तो बहुत विचित्र प्रकार है मन भी सो जाता है या अंतकरण सो जाता है आमेशा प्रसुक्त श्रीमद्भागवत के एकादश में कहा गया और छांदोग श्रुति के आठवीं अध्याय के अनुसार गाढ़ी नींद में अंतकरण सो जाता है हमारे श्री वैष्णवाचारी को ही आत्मा मानते हैं प्राय इसलिए उनकी एक लाचारी है प्रस्थान की दृष्टि से उनके लिए अनिवार्य घाटी है कि अहम को सुसुप्ति में वो उज्जीवित रखें लेकिन भागवत तो वैष्णव प्रस्थान है ही एकादश कर्ण में कहा गया अहमीचप प्रसुप्त अहंकार भी जब सो जाता है तब तो सुसुप्ति की सिद्धि होती अगर विज्ञानमय कोश बना ही रहा अहंकार उच्छलित ही रहा तो जागृत स्वप्न से विलक्षण सुसुप्ति को सिद्ध नहीं कर सकते इसलिए अहमीचप प्रसुप्त और बहुत स्पष्ट वर्णन इसका छादोग सूची के आठवें अध्याय में दिया गया कि अंतकरण भी जब सो जाता है या अहंकार भी जब सो जाता है तब सुसुप्ति अवस्था की सिद्धि होती है पंचदशी कार ने एक बहुत अच्छा शास्त्रार्थ पंचदर्शी के प्रथम प्रकरण में उठाया उन्होंने मन में सोचा जो हमको ज्ञान प्राप्त है ऐसा तो कोई चेतन नहीं है जो ज्ञान से परिचित न हो सारा व्यवहार ही तो दृष्टि को लेकर ज्ञान को लेकर है शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान रूपक ज्ञान रसक ज्ञान गंध ज्ञान सुख ज्ञान दुख ज्ञान मोह ज्ञान इन सब की व्याख्या कल की गई लेकिन प्रश्न उठा कि ज्ञान को हम आत्मा सिद्ध करना चाहते हैं तो आत्मा होने के लिए दो आवश्यकता है शर्त है एक तो तीनों अवस्थाओं में टिके पहली शर्त यह है किसी वस्तु को हम आत्मा सिद्ध करना चाहते हैं जीवन में जो भी सामग्री है अन्नमय से लेकर आनंदमय कोष तक ऊपर तो साक्षी है किसी को हम आत्मा सिद्ध करना चाहते हैं लेकिन प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर सुसुप्ति में ही वो सिद्ध न हो तो उसको आत्मा नहीं सिद्ध कर सकते कदाचित किसी वस्तु की सुसुप्ति तक गति हो गई लेकिन वो भाष्य कोटि की सिद्ध हो जाए सामग्री तक वो आत्मा नहीं हो सकती इसलिए भाष्य ना हो और तीनों अवस्थाओं में विद्यमान हो अर्थात भानस स्वरूप होता हुआ तीनों अवस्थाओं में विद्यमान हो उसी में आत्मा होने की योग्यता होगी जब मन में ज्ञान को आत्मा सिद्ध करने का मनोरथ संयोग कर पंचदशी कार पहले प्रकरण में शास्त्रार्थ प्रारंभ किया तो नैयायिकों के मन में हुआ कि ये पछाड़ खा जाएंगे क्योंकि ज्ञान का अभाव मानते हैं सुसुप्ति में वे सुख का भी अभाव मानते हैं दुख का भाव तो होता ही है पर सुखोपलब्धि नहीं मानते अन्य दार्शनिक और ज्ञान को आत्मा सिद्ध तब करेंगे जब सुसुप्ति में वो टिका इसलिए उन्होंने सोचा कि जब विषयेंद्रीय संयोग ज्ञान संभव नहीं है सुसुप्ति में तब ज्ञान को आत्मा सिद्ध नहीं कर सकते तो विचित्र बात है कि स्वप्नावस्था में जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है वो विषयन्द्रीय संयोगज होता है सुसुप्ति में स्वप्नावस्था में विषयेंद्रीय संयोगज परिलक्षित होता है लेकिन वस्तुता आत्मा और मन संयोग से ज्ञान की सिद्धि होती जागृत अवस्था में विषयन्द्रीय संयोगज ऊपर लगाना पड़ेगा आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मनोयुक्त विषयेंद्रीय संयोगज ज्ञान जागर दशा में होता है स्वप्नावस्था में आत्मा और मन के संयोग से ही ज्ञान की निष्पत्ति हो जाती है सुसुप्ति में जब मन सो जाता है तो ज्ञान की सिद्धि होती है तो फिर किसके साथ आत्मा का संयोग हो तब तो ज्ञान की सिद्धि होगी इसलिए अविद्या अविद्या वृत्ति और आत्मा के संयोग से सुसुप्ति अवस्था में ज्ञान की सिद्धि होती है अतः आत्मदेव को चेतोमुख कहा गया उन्नीस करण के स्थान पर चेतोमुख एकोनविशतमुख के स्थान पर प्राव्य को बांडूक उपनिषद ने चेतोमुख कहा इसका मतलब अंतकरण की जो बीजावस्था है कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों के सहित अंतकरण की जो बीजावस्था है उसको अविद्यावृत्ति कहते हैं वो चिन्मयी वृत्ति और आत्मा के संयोग से सुसुप्ति में सुख और अज्ञान का ज्ञान होता है अज्ञान भी अपने ज्ञान में हेतु है अविद्या वृत्ति और आत्मा का जब संयोग होता है तब अविद्या या अज्ञान की भी अनुभूति होती है और सुख की भी अनुभूति होती है <kham> सुसुप्ति में सुख भी एक रहस्यपूर्ण चीज़ है अन्य जो दार्शनिक हैं वैशेषिक इत्यादि तो गाढ़ी नींद में दुखा भाव मानते हैं है सुखोपलबि नहीं मानते पंचदशी कार ने बहुत अच्छा दृष्टिकोण दिया अगर प्रामाणिक रीति से से दो जाए किस कक्ष में अंधकार नहीं है तो मानने के लिए हम बात यह या नहीं कि प्रकाश अवश्य है प्रकाश हुए बिना अंधकार का निवारण कैसे होगा जब आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैध भय सम्मत या सिद्धांत है कि सुसुप्ति में दुखा भाव नहीं होता या होता है दुखा भाव होता है ये सर्व सिद्धांत है सर्वमान्य दुखा भाव होता है अर्थात दुख नहीं होता दुख अगर सुसुप्ति तक पहुँच जाए तो सुसुप्ति ही न हो सुसुप्ति में दुखा भाव होता है सर्वमान्य सिद्धांत है पंचदशी कार ने कहा कि इसी से सिद्ध होता है कि सुख अवश्य होता है और दार्शनिक कहेंगे दुख का अभाव होता है सुख नहीं होता सुख नहीं होता आनंद नहीं मिलता सुसुप्ति में लेकिन दुख का अभाव होता है भ्रम से व्यक्ति दुख के अभाव को ही सुख मान ले यह बात दूसरी पंचदशी कार ने कहा कि नहीं आपका जो पक्ष है वो युक्ति सहिष्ठ नहीं है कारण क्या है अगर सिद्ध हो जाता है किसी क्षेत्र में या कक्ष में सचमुच में नहीं है तो आप मानने के लिए बाध्य कि प्रकाश अवश्य है प्रकाश की विद्यमानता के बिना अंधकार का निरा को निरस्त करना अंधकार का भाव कैसे संभव है अंधकार का प्रोदन तभी हो सकता है जब प्रकाश की विद्यमानता हो इसलिए वेदांति कहते हैं कि श्रुति के बल पर युक्ति के बल पर अनुभूति के बल पर गाढ़ी नींद में आनंदोपलब्धि मानने की आवश्यकता है अगर आनंद होता ही नहीं तो आनंद का अनुभव ही कहाँ से होता अनुभव नहीं होता सुख माम स्वाप स्मरण कैसे होता इसीलिए जीव को आनंद भुगत कहा गया सुसुप्ति में हम आप आनंद के भोक्ता होते हैं। इसका अर्थ क्या है जागृत और स्वप्न में भी तो हमको आनंद मिलता है एक तो सुसुप्ति में दुख की गति नहीं है दूसरी बात यह है कि द्वार के बिना ही आनंद मिलता है अभी हमको अगर कोई सुख की प्राप्ति होगी तो कोई न कोई द्वार चाहिए द्वार क्या चाहिए अनुकूल शब्द स्पर्श रूप रसगंध और उनके अभिव्यंजक संस्थान इनमें से कोई हो अनुकूल शब्द और उसका अभिव्यंजक संस्थान अनुकूल स्पर्श और उसका अभिव्यंजक संस्थान अनुकूल रूप और उसका भी व्यंजक संस्थान अनुकूल रस और उसका भी व्यंजक संस्थान अनुकूल गंध और उसका भी व्यंजक संस्थान चाहिए स्वप्नावस्था में भी यही होता है प्रातिभाषिक सब पदार्थ होते हैं लेकिन अनुकूल शब्द और उसका भी व्यंजक संस्थान इसी प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है लेकिन विषय संयोग न हो और विषय प्रतिभाषिक विषय और मन का भी संयोग ना हो और आनंद की प्राप्ति हो इसके लिए हम उदाहरण देते हैं किसी को एक गन्ना दे दीजिए चूसने के लिए तो सम भी पड़ेगा ओठ भी छिलने की संभावना होगी समय भी बहुत लगेगा लेकिन गन्ना को पेल कर एक गिलास रस दे दीजिए बहुत पूर्वक सुगमतापूर्वक पूर्वक को पी लेगा सीधे रस ही भोग्य बन गया गन्ने के माध्यम से रस मिला वो एक अलग चीज़ है सीधे रस ही भोग्य बन गया वो अलग चीज़ है तो गाढ़ी निंद में अविद्यावृत्ति के माध्यम से जो आत्म तत्व है वो सीधे प्रकट हो जाता है वहाँ पर बीच में इंद्रिय की आवश्यकता नहीं विषय के संगम की आवश्यकता नहीं विषय के रूपर के स्थान पर वहाँ आत्मदेव स्वयं ही है इस प्रकार से द्वार की न्यूनता हो गई न न मन की आवश्यकता न इंद्रिय की आवश्यकता न अनुकूल शब्दादि विषय की आवश्यकता न उनके अभिव्यंजक संस्थान सब चंदन बनितादि की आवश्यकता द्वार के निवृत्ति हो जाने पर क्या हुआ सुखपूर्वक सुसुप्ति में हम होते हैं और आनंद की स्फूर्ति या अभिव्यक्ति होती है तो सुसुप्ति में जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है या अनुभव प्राप्त होता है वो अविद्या वृत्ति और आत्मा के संयोग से संयोग आध्यासिक होता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विधि भर तर सभा भगवदगीता का तेरह अध्याय अब क्षेत्रज्ञ तो निरा है निरावयव है निरावय और निरावय का संयोग नहीं हो सकता निरावयव निरावय का संयोग क्या होगा और निरावय और सवयव का संयोग नहीं होगा आकाश और उंगली का संयोग कैसे करेंगे सवयव सवयव का संयोग होगा यूं एक उंगली का दूसरी उंगली से संयोग हो गया तो यावत समझाए थे किंचित सत्वम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तदविधि वर्तर सभा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पुरुष और प्रकृति का संयोग इसीलिए हमने का आवेदयक है वस्तुतः संयोग भी नहीं है क्योंकि प्रकृति को भी निरावय मानेंगे प्रकृति को निरावय मानेंगे और पुरुष को भी निरावयव मानेंगे तो निरावय और निरावय का संयोग ही कैसे होगा प्रकृति और पुरुष का संयोग होगा तब तो महगाज की उत्पत्ति होगी लेकिन संयोग का वर्णन किया गया प्रकृति निरावयव है या सवयव या प्रश्न हमने कहा प्रकृति निरावयव है तो वाचस्पत मिश्र जी ने सांख्य तत्व कौमदी मैं पूर्व पक्ष उठाया क्योंकि वहां तो सांख्यों के वकील थे अधिवक्ता जिस दर्शन पर टीका लिखते हैं उस दर्शन के अधिवक्ता बनना पड़ता है न उस समय और जितने दर्शन होंगे सबको पूर्व पक्ष बनाना पड़ेगा क्योंकि वहां जिसके अधिवक्ता हैं उसी की बात कहेंगे तो प्रश्न उठाया कि सत्व रजस तमस ये तीन तीन गुण हैं इन तीनों गुणों की साम्यावस्था या, तो तो तो तीन तीन साम्या या तीनों गुणों के सामंजस्य से प्रकृति की सिद्धि होती है तो प्रकृति से है ये तो मानना पड़ेगा स्वगत भेद संपन्न है स्वागत भेद बिना अवयव को लेकर सिद्ध हो यह संभव नहीं है तब पंचदशी कार ने कहा कि या तो लगता है कि तीन गुणों का संयोग होने पर प्रकृति की सिद्धि होती है उसी का नाम साम्यावस्था है लेकिन अनागंतुक संयोग और आगंतुक संयोग संयोग के दो भेद होते हैं आगंतुक संयोग अनागंतुक संयोग यहाँ तो अनादिकाल से तीनों गुण तो तीनों गुणों का जो संयोग होता है वो आगंतुक नहीं है अनागंतुक है आगंतुक संयोग जो होता है वो सवयवत्व का प्रयोजक होता है कोई भी वस्तु तो सवैव तब होगी जब आगंतुक संयोग हो या तो अनागंतुक संयोग है इस प्रकार से संख्य कई वकालत करके उन्होंने प्रकृति की बलि नहीं दी प्रकृति को बलि किसके चपेट से बचा लिया अनागंतुक संयोग है या? आगंतुक संयोग होता तब तो प्रकृति सवैय हो जाती लेकिन अनागंतुक सहित आखिर त्रि त्रिविधता तो है ही त्रिविधता तो है ही स्वगत भेद तो मान नहीं पड़ेगा लेकिन प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है वो भी वास्तव में क्या है वास्तविक है नहीं कह सकते इसीलिए नयायिकों का पक्ष दुर्बल होता है उनके यहाँ जो दो परमाणु होंगे पृथ्वी जल तेज वायु के दो दो परमाणु उनका संयोग होगा तो द्वणिक की सिद्धि होगी अब वो तो निरावय है जिनका विभाग ही न हो सके अंत निर्विभाग निर्विभाग जो सूक्ष्म वंश होता है उसी का नाम परमाणु होता है तो परमाणु तो अतीन्द्रिय हैं निरावय है निरावयव दो परमाणुओं का संयोग हो गया तब तो फिर मानना पड़ेगा कि निरावयव है ही नहीं अगर संयोग नहीं मानते हैं तो दोनों की सिद्धि नहीं होगी दोनों की सिद्धि नहीं होगी तो आरम्भवाद की प्रक्रिया के अनुसार सृष्टि की संरचना नहीं होगी इनके यहाँ संयोग जो है आविद्यक है ही नहीं आध्यासिक है ही नहीं वास्तविक संयोग है इसलिए न्याय और वैशेषिक का प्रस्थान आरम्भवाद धराशायी हो जाता है अतीन्द्रिय निरवय परमाणुओं का संयोग ही सिद्ध नहीं होता जब संयोग ही नहीं सिद्ध होता तो दोनों की, की नहीं होती तृण सिरंभवा नष्ट हो जाता है तो गाढ़ी नींद में जो हमको ज्ञान की सिद्धि होती है किसके द्वारा अविद्यावृत्ति और आत्मा के संयोग से आविद्यक संयोग से इसको यो कहेंगे अविद्या वृत्ति और आत्मा के आविद्यक संयोग से वहां पर ज्ञान की सिद्धि होती है अब कहे की अनुभव की सिद्धि नहीं होती अनुभव सिद्ध होता है स्वतः सिद्ध तब तो आत्मा हो गया अगर उसको स्वप्रकाश मान लें तो अनुभाव्य और अनुभवीता का भेद ही नष्ट हो जाएगा इसीलिए एक विचित्र बात है उपलब्धि भी हो और विषय भी हो तब जागृत अवस्था मांडू के कार्य वस्तु के बिना उपलब्धि हो तब स्वप्नावस्था न तथा न रथ होगा वस्तु भी हो और उपलब्धि भी हो तब जागृत अवस्था स्वप्नावस्था में क्या सूक्ष्मता आ गई कि बिना वस्तु के व्यावहारिक वस्तु नहीं है बिना वस्तु के उपलब्धि हो तब स्वप्नावस्था वस्तु और उपलब्धि की बीजावस्था हो तो सुषुप्ती अवस्था केवल उपलब्धि स्वरूप आत्म तत्व रह जाए तो समाज मुक्त अवस्था मुक्ति की मुक्ति की स्थिति हो गई तो हमने बताया हमारे मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि ज्ञान मतस्मित्र ज्ञानम अपो ज्ञानम का अर्थ उन्होंने किया विषयन्द्रीय संयोगज इसी पर हमने विचार किया तो जागरत में विषयेंद्रीय संयोगज ज्ञान होता है स्वप्नावस्था तो में आत्मा और मन के संयोग से ज्ञान की सिद्धि होती है सुसुप्ती अवस्था में अविद्या वृद्धि और आत्मा के संयोग से ज्ञान की सिद्धि होती है और अंत में अनुभव के बाद में स्मृति होती है इनका विलोप क्यों होता है तो सामान्य हेतु यह है कि पाप के कारण पाप के पीछे और क्या क्या हेतु हो सकते हैं तो उस पर विचार करें अविद्या काम कर्म या देश काल स्वभाव कर्म ये सब स्मृति और ज्ञान के की अभिव्यक्ति तथा तो विलोप के हेतु है कर्म को ले लिया भगवान शंकराचार्य जी ने अविद्या कह दिया अविद्या काम और कर्म ये तीन होते ज्ञान के मूल में भी अज्ञान सिद्ध होता है इसलिए अविद्या काम कर्म अविद्या काम कर्म कर्म को ले लें बीच में फिर काम फिर अविद्या अविद्या काम कर्म के योग से ज्ञान की सिद्धि होती है जिससे व्यवहार की सिद्धि होती है अथवा देश काल और स्वभाव यह लिया कि उन्होंने आनंद गिरिजी ने लिया देश काल स्वभाव श्रीमद भागवत के अनुसार विचार करेंगे तो काल स्वभाव और कर्म देश को बाद में लेंगे काल स्वभाव और कर्म काल स्वभाव व कर्म की प्रक्रिया श्रीमद भागवत की अद्भुत है उसको समझने की आवश्यकता है तब जाकर यह प्रकरण ठीक से लगेगा काल क्या है स्वभाव क्या है और कर्म क्या है तुलसीदास जी ने लिया भागवत का भाव फिरत सदा माया के प्रेरे काल कर्म स्वभाव गुण घेरे माया किसी को सीधे दबोचती नहीं दृष्टिगोचर नहीं होती माया जो जाल फैलाती है जिसके वसीभूत होकर सभी प्राणी लोक लोकलोकांतरों में भ्रमण करते हैं उस माया के द्वार क्या है किसके द्वार से माया व्याप्ति है तो तुलसीदास ने लिया काल कर्म स्वभाव और गुण के द्वार से माया व्याप्ति है साथ सीधे नहीं इसमें काल कर्म और स्वभाव अब अर्थक क्रम बलवान होता है पाठक क्रम से तो यूँ कर लेना चाहिए काल फिर स्वभाव फिर कर्म तुलसीदास जी ने कहा काल कर्म स्वभाव कविता है ना वहाँ तो फिर छंदो छंद का भंग ना हो इसलिए आगे पीछे कर दिया जाता है लेकिन अर्थक क्रम पाठक क्रम से बलवान होता है इस दृष्टि से काल के बाद स्वभाव स्वभाव के बाद कर्म काल कर्म स्वभाव का तांडव नृत्य देखते रहना चाहिए तो बहुत विनोद होता है और व्यक्ति जीवन में स्थित स्थित प्रज्ञता की ओर अग्रसर होता है जैसे काल का क्या काम है क्षोभ उत्पन्न करना काल कलयता में हम का, काल का काल का, का काम क्या है क्षोभ उत्पन्न करना कार्य को क्षुब्ध करके कारण की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करना ये प्रलय की दशा में और के दशा में कारण को क्षुब्ध कर देना अर्थात उसको कार्य की ओर उन्मुख होने का मार्ग दे देना क्षोभ उत्पन्न करना यह काल का स्वभाव है काल का काम क्या है क्षुब्ध कर देना देखते ही है कभी कोकिला बोलने लग जाए कभी मौन इसी प्रकार से कुत्ते इत्यादि में सदा एक रस उद्वेग नहीं होता है इसी तरह से हम देखते हैं कि मध्यान्हन काल में हमारी मनस्थिति कुछ और होती है ब्रह्म मुहूर्त में कुछ और होती है सायंकाल कुछ और होती है मध्यरात्रि में कुछ और होती है इसका मतलब काल का प्रभाव पड़ता है तो काल का, का काम करना है क्षोभ उत्पन्न करना। काल जब अपना काम कर लेता है तो स्वभाव आ जाता है जैसे कोई वस्तु फैक्ट्री में बने इतने काम उस मशीन के द्वारा इतना काम इस मशीन के द्वारा इतना काम उस मशीन के द्वारा तब जाकर पक्का माल हमको मिलता है पक्की वस्तु मिलती है इसी प्रकार काल क्या करता है श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंध और ग्यारहवा स्कंध क्षोभ उत्पन्न कर देना काल का काम होता है फिर स्वभाव आकर के क्या करता है शुद्ध जो वस्तु है उसको आगे की ओर धकेल देना अगर कार्य क्षुब्ध है तो कारण की ओर उसको उन्मुख कर देना अगर कारण में काल में क्षोभ उत्पन्न कर दिया तो उसको कार्य की ओर प्रेरित कर देना अग्रेसर कर देना परिणाम की ओर उन्मुख कर देना यह स्वभाव का काम होता है जब काल के बाद स्वभाव अपना काम कर लेता है तब तो कर्म आ जाता है वो तो जो जीवों के शुभाशुभ कर्म समि हो या व्यष्टि हो वो तो कर्म क्या करता है परिणाम उत्पन्न कर देता है वस्तु का परिणाम बिना कर्म के हो ही नहीं सकता सृष्टि की संरचना भी जब होती है देवता अधिकरणम आदि ब्रह्म सूत्र पर है समष्टि जीवों के कर्म फलो और फलोन्मुख हो जाते हैं परिपक्व हो जाते हैं फल के उन्मुख हो जाते हैं तब सर्ग दशा की प्राप्ति होती है महाप्रलय की दशा शांत हो जाती है इसीलिए कर्म क्या करता है परिणाम उत्पन्न कर देता है तीनों को समझने के लिए दृष्टान्त देते हैं कोई व्यक्ति है या माता है वो दूध को गर्म करती है उसमें फिर अम्ल जामन डालती है जामन या अम्ल क्या करता है दूध के परमाणुओं को शुद्ध कर देता है यह काल का काम हुआ उदाहरण के दृष्टि काल जो काम करता है वो किसने किया यहाँ पर जामन ने अम्ल पदार्थ का दही या कुछ खटाई डाल दी दूध के परमाणुओं में हलचल उत्पन्न कर दिया उसने अम्ल ने क्या किया मानव काल का काम किया उसके बाद क्या होता है वो दुख के जो शुद्ध परमाणु हैं वो दही बनने की ओर उन्मुख हो जाते हैं ये स्वभाव की प्रक्रिया और अंत में जिनके जिनके मुख में जाना है वो दही उनका प्रारब्ध हो तो दही जमे नहीं तो नहीं जमे कभी कभी ऐसा भी होता है सात घंटे आठ घंटे बाद कपड़ा हटाया देखा कि दही तो जमे ही नहीं इसका मतलब तो कर्म भोक्ताओं का कर्म इतना प्रबल नहीं था कि दुग्ध के परमाणु स्वभाव के द्वारा जो दही होने के उन्मुख कर दिए अब भोक्ताओं का कर्म ने उसमें साथ नहीं दिया कि दही के रूप में परिणत हो जाए इसी प्रकार से जो सृष्टि संरचना होती है ज्ञान की निष्पत्ति होती है उसमें फिर सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए कि काल ज्ञान की अभिव्यक्ति में कहाँ तक हेतु है स्वभाव कहाँ तक हेतु है और कर्म कहाँ तक हेतु है ज्ञान की निष्पत्ति में कर्म का भी योग होता है किसी प्रकार से स्मृति और ज्ञान के विलोप में अभिव्यंजक भी यह है और विलोपक भी है प्रतिकूल काल प्रतिकूल स्वभाव प्रतिकूल कर्म हो गया तो स्मृति और ज्ञान का विलोप हो जाएगा अनुकूल होगा तो स्मृति और ज्ञान का अभिव्यंजन हो जाएगा इसीलिए ज्ञान के अभिव्यंजक और विलोपक संस्थान कौन है काल स्वभाव और कर्म लेकिन काल स्वभाव कर्म के माध्यम से भगवान ही हैं इसी दृष्टि को कुंती स्तुति के माध्यम से प्रकट किया गया कुंती जी को यह दृष्टि साधी हुई थी कुंती जी जहाँ सीधे भगवान से कृष्ण ने कोई कृपा नहीं की जब विष दिया गया भीमसेन को तो भगवान ने आकर के तो कुछ नहीं किया लेकिन भगवान का हाथ देखा या नहीं कि भीमसेन मरने से बच गए विष भक्षण के बाद भी भीमसेन मरने से बच गए इसमें कुंती देवी जी ने किसका हाथ देखा भगवान का हाथ देखा जहाँ भगवान प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होते लाक्षागृह में आग ऐसे ही द्रौपदी के वस्त्र खींचे रहे थे वहाँ तो वसंत रूप में भगवान हो गए सीधे तो भगवान श्रीकृष्ण दिखा ही दिखाई पड़े इसका अर्थ क्या है जहाँ भगवान साक्षात दृष्टिगोचर हो वहाँ और जहाँ साक्षात दृष्टिगोचर ना हो वहाँ भी मूल में भगवान को देखना चाहिए यह विभूति का वर्णन टीकाकारों ने माना है भाष्यकार ने माना है भगवान ही हर भाव व क्रिया के संपादक हैं लेकिन बीच में द्वार किसको रखते हैं यह देखना किसके द्वार से भगवान किस भाव व क्रिया का संपादन करते हैं स्मृति और ज्ञान का अभिव्यंजन करते हैं विलोप करते हैं तो यहाँ पर एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है भगवान कार्य फल फल मूल में भगवान बीच में द्वार इन तीनों का दर्शन अगर हम करने में चतुर हो गए तो स्थित प्रज्ञता का मार्ग प्रशस्त होता है क्योंकि शोक और हर्ष इन दोनों पर नियंत्रण करने के लिए तीन का विज्ञान आवश्यक फल फल के मूल में हेतु और परम हेतु के रूप में परमात्मा तो भगवान ने कहा मत स्मृति ज्ञान अपोहन हंसा स्मृति और ज्ञान की अभिव्यक्ति में काल स्वभाव कर्म हमने हेतु माना अब फिर अवस्था ले लीजिए व्यय वो भी काल के अंतर्गत है गर्भावस्था में कल बताया ऋषि संज्ञा हो जाती है क्योंकि अपरिग्रह की प्रतिष्ठा होने पर पूर्व जन्म की स्मृति होती है गर्भगत जो शिशु होता है जब उसकी कर्मेन्द्रिया ज्ञानेन्द्रिया उसके अंतकरण प्राण का किंचित विकास हो जाता है धीरे धीरे और जन्म लेने का अभिमुख हो जाता है उस समय उसकी ऋषि संज्ञा होती है अनेकों जन्मों की स्मृति प्राप्त होती है क्योंकि उसके मस्तिष्क में परिग्रह नहीं होता स्त्री पुत्र आदि को लेकर धन को लेकर परिग्रह नहीं होता ज्ञान की सामग्री बीज रूप में प्राप्त हो जाती है अब परिग्रह की प्रतिष्ठा का फल योग दर्शन में है पूर्व जन्म की स्मृति उसको पूर्व जन्म की स्मृति आ जाती है लेकिन गर्भ के बाहर होते ही प्राय हम लोगों की स्मृति लुप्त हो गई कहा स्मृति है जाति स्मर योगी होते हैं वो तो करोड़ों में कोई एक दो होते हैं हम लोग तो जाति योगी नहीं है झूठमूठ का अभिमान करना तो पतन है तो क्या हुआ गर्भ में तो स्मृति थी अपोहन हो गया गर्भ के बाहर होते ही उस स्मृति का अपोहन हो गया और गर्भ में अनेकों जन्मों की स्मृति थी तो वो स्मृतियों का अपोहन हो गया किससे जन्म लेते ही हो गया ये एक विचित्र बात है अवस्था का भी बाल बाल्यावस्था में हजारों क्रियाएं करते हैं और यौवन अवस्था में वृद्धावस्था में चलकर हजारों चेष्टाओं में हरकत में एक दो चेष्टा याद रहती है हमको तो पिताजी की माताजी जी की कोई आकृति का भी पता नहीं है वो छोटे थे एक दो झांकी याद है माता की एक दो झांकी एक बार दूध पिला रही थी वो और एक बार पिताजी गोद में लेकर घूम रहे थे एक जगह मंदिर में ले गए दो तीन झांकी याद है बस इसका मतलब दो तीन व्यवहार तो नहीं हुआ ना हजारों व्यवहार पर किसने पानी फेर दिया काल ने अवस्था ने पूर्वजन्म कल बताया समय भी हो गया अरबों खरगो जन्मों की स्मृति या उनके ज्ञान पर किसने पानी फेर दिया काल ने अच्छा है या नहीं तभी तो निश्चिंत है पूर्व जन्म की पत्नी पूर्वजन्म के पति पूर्वजन्म के शरीर किसी का स्मरण है क्या ये भी एक विचित्र बात इसमें क्या है ये जीव का स्वभाव जीव का स्वभाव मन जीव स्वतः असंग है। हम हठपर्वक संग करना भी चाहें स्वभाव से जीव अलिप्त है असंग है साक्षी है संग बना के रख नहीं सकते केवल संबंध है संयोगे सावधानता कश्मीरी वेदांती कहते हैं संबंध सावधानता उपनिषदों में कहा गया संयोगे सावधानता केवल वर्तमान में जागरूक नहीं रहते हैं हमारा स्वरूप क्या है असंग है किसको हम अपना के रखना चाहेंगे अरबों जन्म में जितना आसक्ति समय शरीर में है कभी कभी उससे अधिक आसक्त रहे होंगे अभी तो वेदांत आदि के द्वारा कुछ बरह पट्टी लगा लेते हैं अब जब वेदांत आदि का भी कोई श्रवण नहीं था तो शरीर को ही आत्मा मानकर कितने चिपके रहे लेकिन हमारा जो स्वरूप वैभव है स्वरूप का लोकोत्तर स्वभाव है असंगत्व इसलिए जबरदस्ती संग करना चाहे तो भी वो संग टिकता है क्या शरीर माता पिता बंधु बांधव सबका क्या हुआ खूब कस के पकड़ा <laughs> कस के तो पकड़ा होगा ना शरीर को ही बचा के रखा कोई छींक ना दे कोई दुष्टि न डाल दे कुछ भी हाथ लगा क्या ये किसका स्वभाव है स्वभाव के दो भेद हो गए भे, एक तो जो सृष्टि की प्रक्रिया वाला स्वभाव जो अभी बताया किसी भी शुद्ध वस्तु को कार्योन्मुख या कारणों कारणोन्मुख कर देना ये स्वभाव का स्वभाव है लेकिन एक जीव का स्वभाव है हर वस्तु का अपना स्वभाव है जैसे बहुत अच्छा कहा भगवान शंकराचार्य जी महाभाव ने एक आंख का स्वभाव है देखना एक नव आकाश का स्वभाव है वो निरूप है वो दिखाई न पड़ना अब दोनों का स्वभाव है नभ की और हम निहारते हैं आकाश की और हम निहारते हैं उसका अपना स्वभाव है निरूप और आंख का स्वभाव हम देखे बिना निहारे बिना आंख रह नहीं सकती है बीच में एक सामंजस्य हो जाता है निरूप नभ नील रूप में दृष्टिगोचर होता है सामंजस्य हो गया दोनों के स्वभाव उसका स्वभाव है दृष्टिगोचर न होना किसका नभ का निरूप है वायु भी निरूप है आकाश भी निरूप है और नेत्रों का स्वभाग निहारे बिना रहना सकना तो फिर दोनों में क्या हो गया प्रतिभाषिक रूप का जन्म हो जाता है नील गगन हमको दिखता है श्यामा छबलम प्रपद्ये, दे छानव सूची का आठवा अध्याय भगवान का नाम है श्याम और राधा सुदानिधि पढ़िए श्री राधा रानी विश्वानु नंदिनी निभृत निकुंजेश्वरी का को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय नाम कौन है श्याम राधा श्री राधा सुदानिधी के अनुसार राधा रानी जी को भगवान का कौन सा नाम सबसे प्यारा लगता है श्याम तो भगवान शंकराचार्य महाभाग ने कहा ये भगवान का नाम श्याम क्यों कहा गया श्यामाक्षलम प्रपद्य छंदव श्रुति का आठवा अध्याय तो भगवान शंकराचार्य ने उत्तर दिया श्याम गांधी का द्योतक गंभीरता का द्योतक है श्याम रंग उसमें शंकराचार्य ने दृष्टिकोण दिया कि नेत्रों का स्वभाव निहारना है और नभ का स्वभाव दृष्टिगोचर न होना है स्वरूप स्वरूप है लेकिन फिर क्या हुआ वो नील रूप में भाषता है तो नीलिमा जो है श्यामता जो है वो गांधीर्य का द्योतक है इसलिए बल्लभाचार्य महाभाग ने क्या किया शंकराचार्य के बहुत से भाव को ले लिया बहुत ये टीकाकरण बड़ा मनोरम चलता है अपहरण कांड बहुत अच्छा होता है कल वो आ गए थे चौबे मथुरा वाले बहुत बोलते हैं बहुत योग्य हैं एक घंटा बैठे रहे श्री सी, श्रीमदभागवत सुबोधनी पर चर्चा वहाँ पर होती रही तो शंकराचार्य वल्लभाचार्य जी ने कहा यह भगवान श्याम क्यों है पहला हित वही दिया जो शंकराचार्य जी ने दिया नाम क्यों लेंगे उनका तो हमने समझ लिया हेतु तो छंदोक श्रुति के आठवें अध्याय से लिया श्याम भगवान श्री कृष्ण को श्याम क्यों कहते हैं पहला हेतु बल्लभाचार्य जी ने वही दिया जो शंकराचार्य ने दिया था श्रुति ने श्यामा छबलम प्रपथ दिए वहाँ साकार का वर्णन नहीं है लेकिन निर्गुण निराकार परमात्मा को श्याम क्यों कहा श्रुति ने क्योंकि जो श्याम रंग है वो अगाधता अनंतता का द्योतक है उसमें शंकराचार्य ने दोनों के स्वभाव का वर्णन किया नभ का स्वभाव निरूप है दृष्टिगोचर न होना है नेत्रों का स्वभाव निहारे बिना न रहना है अब दोनों के रूप से क्या होता है निरूप नभ नील रूप में दृष्टिगोचर होता है नील वर्ण या श्याम वर्ण अगाधता का द्योतक फिर आगे बढ़ाया सुबोधनी कार्य ने सिंगार रस श्याम होता है हर रस के अपने अपने रंग बताए गए इसलिए साहित्य की दृष्टि से बोले तो चाहे कोई युवती हो कितनी भी गोरी चट्टी हो लेकिन साहित्य में उसका नाम सोडसी का नाम नायिका सोड़सी का नाम होगा श्यामा वो गोरी चट्टी से कुछ नहीं लेना है श्याम रंग श्रृंगार रस का होता है इसलिए उसका नाम श्यामा ही होगा कोई विश्व सुंदर गोरा चट्टा व्यक्ति हो युवक नायक लेकिन उसका नाम साहित्य के दृष्टि से क्या होगा श्याम श्याम और श्यामा जो नाम है ये क्या है रस श्रंगारण का होता है इसके बाद वल्लभा जी ने कहा भगवत धाम जो है वो श्याम वर्ण का होता है सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम भागवत का चौथा स्कंध भगवान शिव का प्रसंग है वहां पर भगवत धाम जो है विशुद्ध सत्वात्मक है विशुद्ध सत्व का रंग भी श्याम होता भी अगाध है। तो श्यामा कह दिया श्रृंगार भगवत धाम विशुद्ध सत्वात्मक होने के कारण श्याम होता फिर उन्होंने कहा की भगवान की प्रिया पृथ्वी है छोक के छठे अध्याय के अनुसार पृथ्वी श्यामा है पृथ्वी के घर में जब भगवान आते अपने प्रिया के घर में आजकल कहते मैच कपड़े का मैच आया नहीं तो पति जब पत्नी के घर में महल में आ गए तो उसके रंग का वस्त्र आदि पहने तो पत्नी आह्लादित होती है ये भूदेवी जो है वो श्यामा है भगवान की तीन पत्नियों का नाम शीतोपनिषद में एक है भू देवी एक भगवान की श्रीमती जगत जनि श्रीदेवी जिसे नीला श्री रामानु संप्रदाय में नीला लोग लीला कहने लगे मूलतः सीतोपनिषद में नीला शब्द है वो अंतरंगा शक्ति भगवान की है नीला भगवती सीता को नीला के रूप में प्रस्तुत किया कुछ भीड़ को देख के हमने प्रवचन थोड़ा इधर मोड़ दिया कुछ नहीं तो उब जाते दिन बस दो तीन मिनट भीड़ को देख के है तो दार्शनिक उसको थोड़ा यूँ मोड़ दिया तो भगवान नील नीलवर्ण क्यों है तो यहाँ पर का कि नीला एक शक्ति है भगवान कब हूं अम्ब अवसर पाए विनय पत्रिका में सीता जी को तुलसीदास जी जाते हैं हे भगवती हे देवी जब भगवान रामभद्र के मूड आजकल की दृष्टि में मुख्य मुद्रा बहुत अनुकूल दिखाई पड़े रिझे हुए दिखाई पड़े अनुकूल अवसर पाकर के मेरी शुद्ध दिला दीजिएगा ये भगवती का काम है नीला शक्ति भगवती सीता की उपासना विनय पत्रिका में नीला शक्ति के रूप में तुलसीदास जी ने की भगवान जब बहुत प्रसन्न होते हैं जैसे कहते हैं अभी मूड ठीक है अवशत तब वो नीला शक्ति क्या करती है प्रभु आपका नाम लेकर कोई जी रहा है आपके सहारे है अपने बल पर उत्सकता नहीं जरा उस जीव पर आपकी दृष्टि हो जाए जब भगवती नीला जी ही वकालत कर देती हैं भगवान भी जाते अच्छा अच्छा तुम्हारा अनुग्रह हो गया तो मेरा अनुग्रह होगा ही वो भगवान की नीला शक्ति ये बताया वल्लवाचार्य ने पृथ्वी के घर में जब वैकुंठ ना चाहते हैं भूलोक में तो राम जी हों या कृष्ण जी हों नीलवर्ण श्याम वर्ण के हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया दो के कजरारी नेत्रों में बसे होने के कारण भगवान श्याम हो जाते हैं तो आज का प्रवचन का निष्कर्ष निकला कि अपना जो जीव का स्वभाव है एक तो स्वभाव प्रकृति प्रदत्त है हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव लेकिन आत्मा का भी तो स्वभाव है वो स्वभाव क्या है नस्मिति को रहने दें न ज्ञान को रहने दें एक स्मृति और ज्ञान का लोप पाप निमित्तक है वो तो भाषिकार भगवान ने दिया हमने दूसरे ढंग से भाषिक कव्यों के क्यों समादर करते हुए हमने एक दिया कि स्वरूप निमित्त है अरबों जन्मों की कि स्मृतियाँ किस क्यों लुप्त हो गई हमारा स्वरूप हमारा स्वरूपगत स्वभाव असंग है इसलिए कितना भी पकड़ के रखना चाहे ना क्या? माला फेरते रहें उसके बिना हम रह नहीं सकते रहो कुछ भी करो वो प्रकृति रहने नहीं देगी क्योंकि हम स्वरूप से असंग हैं अरे जल को कोई गरम भी कर दे लेकिन है ना प्रज्वलित आग पर गर्म जान पानी भी डाल दो तो आग को बुझा ही वो इसी प्रकार से स्वाभाविक तो उसमें शीतलता है ना इसी प्रकार से स्वरूपता हम है, असंग हैं इसीलिए ना ज्ञान अनस्मृति किसी को हम टिकने नहीं देते ज्ञान स्वरूप होके रहते हैं जितनी स्मृति और ज्ञान का क्षेत्र फल अनादिकाल से पार कर चुके हैं उसमें से कितना ज्ञान रह गया कितनी स्मृति रह गई कोई कह सकता है कि हम पिछले जन्म में व्याकरण व्याकरणाचार्य नहीं थे आज कोई व्याकरण का हुआ भी नहीं जानता हो मान लीजिए मैं नहीं जानता नहीं है जानता हूँ ये कल्पना कीजिए तो किसी जन्म में व्याकरण व्याकरणाचार नहीं थे कह सकते आज हम दाने दाने के लिए मोहताज हैं तो कभी इंद्र नहीं थे कह सकते ऐसा तो नहीं कह सकते अनाद काल से कभी इंद्र हुआ ही नहीं हाँ जीवन मुक्त नहीं हुए निर्वाण नहीं प्राप्त किया केवल मोक्ष नहीं प्राप्त किया ये तो कह सकते ये कोई कह सकता है कि हम इंद्र नहीं थे कुबेर नहीं थे आज क्या है इसका मतलब अच्छा कुत्ते नहीं थे चांडाल नहीं थे सुवर नहीं थे चमगादड़ नहीं थे सांप मेढक नहीं थे वनस्पति नहीं थे कुछ कह सकते हैं इतनी घाटियों को स्मृति और ज्ञान अनंत स्मृति अनंत ज्ञान को लेकर आये स्वरूप ने क्या रहने दिया इसलिए असंग हर